तत्व बोध तत्व परमात्मा के परमात्मा को तत्व बोलते हैं तत्व का अर्थ है आत्मा जो बस सी उसको तत्व बोलते हैं तत्व बने आत्मा बोध बने ज्ञान आत्मा का ज्ञान आत्मा क्या है उसका ज्ञान प्राप्त करने के तो लिए शंकराचार्य जी के द्वारा वेदांत पढ़ने के पश्चात वेदांत का निष्कर्ष है खास पर वेदांत में आत्मा का बोध किस प्रकार होना है कि ये कितने वस्तु होते हैं सारे पदार्थ कितने होते हैं उसमें से त्याज्य कितने हैं और ग्राह्य कितने हैं। तो एक ही आत्मा ग्राह्य है वेदांत मर में अपना ही शरीर का पहचान वही ग्राह्य होता है पहचानना ही ग्रहण है बाकी सब क्या माने मिथ्या बुद्धि से को तो आत्मा, ज्ञान होना है इसलिए महान इस तत्व ने बनाया एक प्रकरण ग्रंथ कहलाता है माने किसी के, के द्वारा जैसे वेदांत है वेदांत के अनुकूल करके कोई व्यवस्था लिखे तो उसको प्रकरण ग्रंथ कहते वेदांत होता है गीता उध्रमस ब्रह्मसूत्र इसको कहते हैं आकर ग्रंथ खान उसमें से छाट छाट करके जो मुख्य बातों को यहां रखा है कि शंकराचार्य जी दिनों द्वारा विरचित है प्रत्यु तो इसको पढ़ने से और मन यदि ठेक करेगा तो यही होगा कि यहाँ वेदांत में कितने विषय होते हैं क्या क्या होते हैं ये सब ज्ञान होगा यहाँ पर यहाँ पे देवी देवताओं की विशेष या अनूपण नहीं है यही शरीर के भीतर क्या क्या तत्व है ये सब का विचार यहाँ होता है ये मंगलाचरण करते हैं शंकराचार्य के ेन्द्रदु मुखिताबोधो वासुदेवींद्र न्नप्रद गुरु मुख शुरा हितय तत्वो शंकराचार्य के जो गुरु जी है गोविंद भगवत गोविंद पाद बोलते हैं तो यह गोविंद और वासुदेव दोनों एक ही होता है यहाँ छंद बनाने के लिए गोविंद के जगह पर वासुदेव रहे शंकराचार्य के जो हैं योगिंद्र गोविंद भाग पूज्यपाद ऐसा बोलते हैं तो उन्हीं को यहाँ वासुदेव चौदह से रखा है गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद और वासुदेव को अर्थ एक ही होता है गोविंद दो वासुदेव दो नाम उनका से गोविंद है शंकराचार्यो उन्होंने कोई भी ग्रंथ बनाना जो होता है तो अपने जो इष्ट होते हैं उनको पहले हम स्मरण करें उसके बाद कार्य करें तो कार्य में सफलता होती है शंकराचार्य जी के इष्ट हैं अपने गुरु जी योगिन्द्र भगवत पाद योगिंद्र बोलते हैं या वासुदेव करके लिखा है गोविंद योगेन्द्रम वासुदेवम नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु नत्वा ऐसा है ज्ञान प्रदम ज्ञान देने वाले को ज्ञान प्रदक है गुरु ज्ञान देते हैं बाकी कुछ नहीं देते मेरे पास कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके माध्यम से आत्मा और अनात्मा का विवेक करा देते हैं कई दे गुरु का काम होता है ज्ञान प्रदम गुरु ज्ञान देने वाले जो गुरुजी हैं उनको वो गुरुजी कौन है तो बास वेगेंद्र योगेंद्रम तो योगेंद्राए योगियों में ब्रह्मवेताओं में योगी शब्द का तो ब्रह्मवत्ता है यहाँ ब्रह्मवेताओं में इंद्र श्रेष्ठ योगी यो नाम इंद्र योग इंद्र ष्ठी समाज योगियों में इंद्र है इंद्र माने श्रेष्ठ माने ब्रह्मवेत्ताओं में जो श्रेष्ठ है योगी शब्द का अर्थ ब्रह्मवेत्ता उनमें इंद्र माने श्रेष्ठ जो ज्ञान देने वाले गुरु जी हैं कौन है तो बासुदेव हम मान गोविंद पाठ शंकराचार्य जी के गुरु जी तो उनको नमस्कार करके दत्वा माने नमस्कार करके उनका इष्ट यही है आगे एक ग्रंथ बनाना चाहते हैं इसमें अपने इष्ट का स्मरण करते हुए कोई कार्य में व्यक्ति लगे तो उसकी सफलता होती सफलता क्या है यह ग्रंथ समाप्त होना इसलिए ज्ञान प्रदत्त जो ज्ञान देने वाले गुरु माने गुरु जी हैं दिव्या हैं तो ज्ञान प्रदन जो वासुदेवेंद्र वेविंद्रो तो वासुदेव माना गोविंद है नाम योगियों में इंद्र है ब्रह्मदत्ताओं में इंद्र बने श्रेष्ठ है ऐसे गुरु जी को नमस्कार करके मुमुक्षुणाम हितार्थ आय तत्व बोधो विधि ये कहते हैं मुमुक्षु लोगों के हितार्थ कल्याण के लिए कोई स्वर्ग चाहता हो उनके लिए एक ग्रंथ नहीं है उसके साधन यहाँ नहीं है वेद में होगा स्वर्ग के साधन का विधान अथवा इस लोग की भौतिक संपत्ति चाहता हो उसके लिए भी इस ग्रंथ तो उसका साधन नहीं है एक किसके साधन है कहते हैं मुमुक्षुना हितार्थाय तो मुमुक्षु लोग हैं संसार से मुक्त होना चाहते हैं उनको मुमुक्षु बोलते हैं ऐसा उन मुमुक्षु नाम षष्टि का बहुत उन मुखक्ष को हित प्रयोजन है हित के लिए हितार्था और सारे प्रयोजन हित अर्थ के लिए ना हित प्रयोजन के लिए जिससे कल्याण को उसके लिए तत्व बोध हो कहा तत्व बोध का कथन किया जाता है अविधीये धा धातु है कर्मण प्रयोग है अभिपूर्वक है तो अभिपूर्वक धा कथन अर्थ में होता है तत्वबोध कहा जाता है ऐसा बोलते हैं आत्मबोध तत्व बोध का होता है आत्मबोध बोध मैं ज्ञान आत्मज्ञान कही जाती है आत्मज्ञान का कथन होता है ऐसा बोलते हैं जो मंगलाचरण किया है यहाँ अब आगे क्या ना चाहते हैं ग्रंथ के लिए भूमिका बनाते हैं साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी राम जो वेदांत में प्रवेश करने वाले जो अधिकारी होंगे चार साधनों से युक्त होना चाहिए चार साधन उनके जीवन में होना चाहिए तो ये वेदांत में प्रवेश के अधिकारी होते हैं साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी राम जो तो साधन आगे चारों साधनों का कथन करेंगे अपने आप विवेक वैराग्य समाधि सर संपत्ति ये चार साधन होते हैं वेदांत में प्रवेश तो चारों साधनों से युक्त जो अधिकारी हैं उनके लिए क्या होता है मोक्ष साधन मोक्ष का साधन स्वरूप भूत मन स्वरूप मोक्ष का साधन स्वरूप तत्व विवेक प्रकार पक्षा मोक्ष का साधन एकमात्र होता है तत्व का विवेक मान ज्ञान आत्मज्ञान मोक्ष का साधन माने अपने स्वरूप का पहचान मैं कौन हूं क्या हूँ कैसा हूं विचार करते करते करते अगर वेदांत के माध्यम से विचार करता रहेगा तो अपना स्वरूप का ज्ञान जरूर होगा तो मोक्ष के साधन वही होता है अपना स्वरूप का पहचान अपना ज्ञान अगर आप अपना ज्ञान हो गया तो फिर संसार में नहीं आएगा मुक्त होगा वो तो मोक्ष के साधन स्वरूप भूत बने स्वरूप मोक्ष का जो साधन स्वरूप तत्त्व के विवेक प्रकारम बक्षा का तत्त्व विवेक का जो प्रकार या तत्त्व विवेक बने तत्व ज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान का जो प्रकार है किस प्रकार आत्मज्ञान हो सके मुख्यों को बख्श्या हम कहेंगे बोला मृत लकार का प्रयोग किया कय बख्या हम कहेंगे तत्व ज्ञान कैसा हो सके वैसा तत्व ज्ञान का प्रकार यहाँ कहा जाता है हम कहेंगे कहा प्रश्न उठता है कि साधन चतुष्ठ संपन्न अधिकारी नाम बोला किसके लिए ये तत्व ज्ञान का कथन करना है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के तो वो साधन चतुष्टय क्या होता है जिसके होने पर आगे ज्ञान होगा जिसके न होने पर ज्ञान नहीं होगा ऐसा जो साधन किं ये प्रश्न उठा साधन चतुष्टय क्या होता क्या है वो साधन चतुष्ट प्रश्न आया तो इसके उत्तर में कहते देखो साधन चतुष्ट इसका है नित्या, नित्य वस्तु विवेक एक साधन होता है देखो आत्मा को ठीक ठीक जानने के लिए सबसे पहले इतना होना चाहिए परोक्ष रूप से नित्य वस्तु ये है अनित्य वस्तु ये है ऐसा छानबीन होना चाहिए परोक्ष रूप से आत्मज्ञान पहले होना चाहिए तब वेदांत में प्रवेश होगा तो शरीर आदि के जो साक्षी रूप से आत्मा का पहचान सामान्य रूप से होना चाहिए नित्य वस्तु क्या है अनित्य वस्तु क्या है दोनों का विवेक करना जानना छानबीन करना इसका नाम होता है विवेक वेदांत पढ़ने के पूर्व पूर्वावस्था में इतना होना चाहिए नित्य अनित्य वस्तु विवेक हाँ, एक नित्य वस्तु क्या है अनित्य वस्तु क्या है इसका जानकारी ढूंढने पर यही मिलेगा नित्य वस्तु एक आत्मा ही होगा जैसे हम अभी हैं स्वप्न में जब चले जाएंगे ये शरीर का अभाव हो जाएगा किंतु हमारी क्षक्ता वहां भी रहेगी हमारा अभाव नहीं होता क्यों उस काल में हम स्वप्न देखते हैं ये शरीर का तो अभाव होगा स्वप्न किंतु हमारा अभाव नहीं होता हम इस काल में जागृत में विषय दर्शन कर रहे हैं स्वप्न में हम स्वप्न दृश्य पदार्थों की जानकारी देते हमारी क्षक्ता होती है स्वप्न के बाद में हम सुसिगाढ़ निद्रा में पहुंचते हैं कुछ भी नहीं बांसता ऐसे स्थान में पहुंचते हैं संस्कृति होते हैं उसमें भी हमारी अस्तित्व है हमारा अस्तित्व कहीं गया नहीं वहां किंतु विषयों का अभाव हो जाता है शरीर इंद्रिया बायु विषय का अभाव होता है यानी जागृत में व्यावहारिक विषय है स्वप्न में कल्पित विषय हैं संस्कारजन्य विषय हैं जैसा यहाँ दिखता वैसे वहाँ भी दीखता है किन्तु संस्कृति में कोई विषय नहीं होता किसी का भी ज्ञान नहीं होता, रहा किंतु अपना ज्ञान रहता है तो हमारी सत्ता जागृत में भी है स्वपने में भी है सुसुप्ति में भी है विषयों की सत्ता अभी जो विषय हमारे सामने हो तो रहा तो है अभी इस समय में मकान दुकान आदि जो भी है ये स्वप्नों में ये नहीं रहेंगे खो जाते हैं स्वपनों वाला विषय अभी खो है सोपने में जो देखा था हमने वो अभी नहीं है किंतु हमारी सत्ता का अभाव होगा जैसे तीनों अवस्थाओं में हम घूमते हैं जागृत पूर्ण सुश्रूपी में प्रतिदिन हमारी घूमना होता है तो उसी प्रकार ये शरीर छोड़ के अगले शरीर में हम चले जाते हैं हमारा अभाव नहीं होता आत्मा का अभाव नहीं होता अभाव हो जाता है शरीर का ये शरीर छूट जाता है दूसरा शरीर मिल जाता है ऐसा करता है तो ऐसे करके युग युगातर यूग तक यह चलता रहेगा आत्मा का कभी अभाव नहीं होता आत्मा हमेशा है आत्मा माने हमारा स्वरूप जिससे हम ये विषयों का जानकारी प्राप्त करते हैं हमारा स्वरूप ये शरीर आदि से अलग तत्व है तो इस प्रकार आत्मा का ज्ञान सामान्य ज्ञान को कहा यहां विवेक नित्य नित्य वस्तु वो आत्मा होता है स्थायी वस्तु और अनित्य वस्तु होते हैं ये मगान दुगान शरीर आदि सब ये शरीर थोड़ी दिन के बाद अभाव हो जाएगा आज से पचास साठ साल पहले ये शरीर नहीं था कुछ तो तो और रूप में था आज ये है अब कोई पचास साठ साल के बाद में ये दिखेगा भी नहीं लोप हो जाएगा तो शरीर नहीं जाएगा उत्पत्ति के पहले इसका अभाव है और ध्वस के बाद भी इसका अभाव है मृत्यु के बाद भी शरीर का अभाव हो जाता है किंतु आत्मा का अभाव नहीं होता एक शरीर छोड़ करके दूसरे तो शरीर में आज बता ऐसा जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये सिलसिला जाए जिस समय अपना अच्छा ठीक ठीक पहचानेगा उसके बाद फिर यह शरीर आदि में जाना नहीं होगा मुक्त तो अवस्था में रहेगा शरीर नहीं मिलेगा तो भविष्य में ये फल क्या होगा उसका परिणाम यही होगा कि संसार में जो भी शरीर लेते हैं सब दुखी है अपने अपने ढंग से सबको कष्ट सता रहा है वो कष्ट का अभाव हो जाएगा शरीर नहीं है तो कष्ट नहीं शरीर है तो कष्ट है किंतु तो शरीर केवल ये, ये शरीर से हम यदि आक्रोश करते हैं इस शरीर को हम जहर खिला के नष्ट कर दें अथवा पान में विसर्जन कर दें अग्नि में जला दें किसी तरह से शरीर के यदि हम दुखी होते हैं कष्ट आक्रोश करते हैं इससे काम नहीं चलेगा जब तक अपना ठीक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये शरीर से आक्रोश करने से हो सकता है आगे इतना काम को भी शरीर न मिले पशुओं पशु मिल जाए जहाँ का अभाव हो जाए कुछ पता पताने लगे इसके लिए ये शरीर के सहारे से साफ अपने स्वरूप पहचान करना है जितना भी हो समय जितना हो सके अपना चिंतन करना होता है मान शरीर जड़ है इसको अपने आप का ज्ञान नहीं होता क्योंकि शरीर के जो ज्ञाता है ये, मेरे आठ है ये मेरे काम है घात है भूख है ऐसा करके जो जान रहा है वो होता है हमारा स्वरूप उसमें बैठना और वृत्ति में बैठना आत्माकार वृत्ति बोलते हैं तो नित्य वस्तु आत्मा है ऐसा समझना और अनित्य वस्तु शरीर इंद्रिया प्राण मन बिद्धि और बाह्य विषय इतने विषय हैं ये, ये है। तो बाहर का विषय ये अलग अतिरिक्त हो गए जो तो हमारे नेत्रों के द्वारा गृहित हो रहे हैं इंद्रियों के द्वारा और यहाँ देखते हैं तो थूल शरीर है हड्डी मांग से शरीर तरी शरीर बोलते हैं और जगह जगह में यहाँ देखने के लिए सुनने के लिए जो यंत्र फिट किया है वो तो फूल शरीर में यंत्र बैठे हैं जिसको सूक्ष्म शरीर करते हैं पांच ज्ञानद्रिया है पांच कर्मलिया है पांच काम है, है मन है बुद्धि है ये सत्र तत्व सूक्ष्म शरीर में आते हैं फूल शरीर में आश्रित होने पर ये काम करते फूल शरीर के वियोग काल में ये देखना सुनना आदि बनता है जब कोई भी हो चाहे पशु का हो मनुष्य का हो कोई भी कोई शरीर जब उसको मिलेगा तब तो उस स्थिति में ये जो सूक्ष्म शरीर काम करते हैं। और उनकी जगह है फूले शरीर में रहना कुर्सी है फूल शरीर जैसे आंख को रहना यानी चक्षु जो देखने की शक्ति है दृक्शक्ति बोलते हैं वो जो चक्षु कि यहाँ पर इस मांसाखंड में रहती है आंख शून्य की एक शक्ति है ये कान माने तो यही इंद्रिय है ये नहीं है ये थोड़े शरीर में आता है मांसाह है कानी इसलिए एक शून्य की शक्ति है जिसको हम श्रोत्रेन्द्रिय कहते हैं जिसके होने पर सुना जाता है और जिसके न होने पर सुनने का अभाव हो जाता है बहरे का भी ये होता है मांसा तो बहरे का भी होता है तो वो ये कान नहीं है का अर्थ होता है श्रवण शक्ति सुनने की शक्ति हम इसके द्वारा सुनते हैं स्रोत के द्वारा हम सुनते हैं तो सुनने की शक्ति यहाँ बैठी हुई होती है और चखने की शक्ति ये खट्टा है मीठा है ऐसा अच्छा, खारा है कड़वा है इत्यादि जो नेपाल में जिसको जो रो मीठो तीको इत्यादि बोलते हैं साढ़े दस होते हैं उसको जानने की साधन एक है हमारे पास जिवा में रहती है जिवा ही वो रसन नहीं है जिवा तो मांस है कि फूल शरीर बहती है फूल शरीर के अंत तो है उसमें जो चक माने हमें जिसका स्वाद का पता लगता है इस शक्ति के कारण वो है रसन इंद्रिय कहते और एक छूने की शक्ति स्पर्श का ज्ञान होता हमको जिससे चमड़ी से कि चमड़ी नहीं चमड़ी में रहती वो शक्ति स्पर्श शक्ति उसको तुगिंद्रीय कहते हैं कि चमड़ी तुगिंद्रीय नहीं है चमड़ी मानसाहित फूल शरीर में इसमें आश्रित है इसमें रहने पर वो अनुभव करती है वो तुगिंद्रिया और एक छूमने की शक्ति है भ्राण नाग में रहती नाग ही घता नाग टूल करे जब मान करे उसमें ये पांच ज्ञान इंद्रिया तत्त तो स्थानों में एक ठीक हैं, काम कर रही है उसी प्रकार हाथ पैर मुंह और लिंग गुजा इसको कर्म कहते हैं, पांच कर्म इंद्रिया काम करने वाले तो इनमें ज्ञान शक्ति नहीं है हाथ को कोई ज्ञान नहीं होता ज्ञान आंख को हो आंख से होगा या कान से होगा या विवा हो से होगा या कुछ से होगा या चक्षु से होगा हाथ से ज्ञान नहीं होता हाथ से लेन देन का हम काम करते हैं वही काम होता है इसे लेना देना जो काम होता है कुछ लेना हो हाथ से लेते हैं कुछ देना हो हाथ से देते हैं आदान प्रदान करने की शक्ति इसमें हाथ में जिस दिन वो शक्ति काम करना छोड़ती है तो ये लखुआ मार्ग या बोलते हैं हाथ तो रहता है उस दिन नहीं लेन देन नहीं कर पाता व्यवहार नहीं कर पाता कि कर्म इंद्रिया है काम करने के इंद्रिया हाथ में है हाथ में एक शक्ति है जिसको कि हस्त इंद्रिय बोलते हैं और देवता अलग है फिर आएगा देवता भी आएगा अधिष्ठात्री देवता अभिदानी देवता भी बोलते भिन्न भिन्न इंद्रियों के देवता भिन्न भिन्न देवता है यही सारी चर्चा होती है इसके भीतर कितने मेटीरियल सब यहाँ दिखाएंगे हाथ पैर का काम होता है गमना-गमन करना का इतना काम होता है चलना फिरने का काम करता है पैर पैर में पैर में एक शक्ति है जिसको पाद इंद्रिय बोलते हैं मुर्दे के पास भी पैर होता है किंतु तो चलना फिरना नहीं होता उसका जो अर्धांग हो जाता है अथवा वही अर्धांग जब होता है चलना फिरना बंद होता है पैर तो रहता है उसका ये पैर ही इंद्रिय नहीं है इस पैर में इंद्रिय रह, रह। सूक्ष्म है वही तो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं इंद्रिय प्राण मन बुद्धि मिला हुआ पुंजों को सूक्ष्म पैर में एक इंद्रिय है जिसके कारण हम चलने फिरने का काम करते हैं पाप शक्ति सूक्ष्म शरीर जाएगा बताऊ शरीर यहाँ छोड़ जाता है सूक्ष्म शरीर जो सत्र तत्व तो होगा और एक जीव मिलकर 18 तत्व तो यहाँ से निकल के जाते हैं फिर उस शरीर में जाकर प्रवेश होते हैं अपने कर्म के आधार पर ईश्वर वहाँ प्रवेश करा देते हैं जैसा जिसका कर्म होगा हो सकता है मानव शरीर मिले हो सकता है देव शरीर मिले भाभी या पशु यो मिले नारी मिले कर्म के आधार पर जिंदगी में जैसे चिंतन जैसे कर्म होगा उपासना चिंतन को उपासना पूर्ण और जैसे कर्म होगा उसके जीवन तो के आधार पर अगला शरीर ज्ञान के अभाव काल ज्ञान काल में ये सब अपने कारण में लीन हो जाएंगे वो मुक्त हो जाएगा पैर में शक्ति है वैसे हमारे लिंग में शक्ति है क्या पिशाब बाहर ठंकने की शक्ति है उसमें पिशाब की शक्ति है और गुदा में शक्ति है जो तो मल को बाहर करने का काम करती है तो वो शक्ति को इंद्रिया बोलते हैं माने इनके ये रहने का स्थान है इन इन स्थानों में रहने पर वो काम कर पाते हैं नए फूल शरीर के अभाव डाल में वो तो काम नहीं कर एक मूर्छित अवस्था में होते हैं इंद्रिया अवस्ाल में कैसे अभी जागृत हैं, इनको सब अपना अपना काम कर रहे हैं अभी कुर्सी में बैठे हुए हैं फूल शरीर है तभी यह काम कर पा रहे हैं जिस दिन फूल शरीर का अभाव होगा दूसरा स्थूल शरीर जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो कुछ भी गुरछित अवस्था में होते हैं उनको तो कोई जानकारी नहीं होती तो कुछ नहीं होती सूक्ष्म शरीर का पूंज और एक मन होता है जो तो सोचने का काम करता है पहले मन में सोचता है उसके बाद वो मन का संपर्क इंद्रियों में होता है और इंद्रिय का संपर्क स्थूल शरीर में तो स्थूल शरीर में क्रिया हो जाता है कोई भी कार्य होना हो तो सबसे पहले मन में एक संकल्प हो होता है सोचना ये बोलते रहे ऐसा करूं ऐसा होता है मन में आता फिर वो मन का संबंध जिस इंद्रियों के माध्यम से वो काम होना होगा वो इंद्रियों में संपर्क हो जाएगा मन का मन का संपर्क एक ही साथ सभी इंद्रियों के साथ नहीं होगा माने हमारा सोच किस इंद्रिय संबंधी देखने का सोच है या सुनने का सोच है पहले मन में एक संकल्प उदय होगा देखने संबंधी या सुनने संबंधी या चखने संबंधी या सुनने संबंधी देख इत्यादि जो होगा पर छूने संबंधी वो तो उसी इंद्रिय में उस काल में उसका संपर्क होगा महिला फिर उस इंद्रियों के माध्यम से हम विषय को प्राप्त करेंगे ऐसा मंत्र सोचने का काम करता है और बुद्धि है एक जो कि निर्णय निश्चय करने का काम करता है पहले शुरू शुरू में जो हमारे मन में हलचल आएगा कोई भी कार्य सुबह शुभ कब काम एकाएक नहीं होता बाहर काम कोई भी काम होने से पहले तत्सबंधी विचार उठता है धन संकल्प बोलते हो सूक्ष्म उठेगा उते, मन में ऐसा करो चाहे गलत करना हो चाहे सही करना हो कुछ भी कार्य होना हो देखना संबंधी और सुनना कुछ मन में पहले हलचल शुरू होता है। वहां उस विषय संबंधी एक आकार आ जाता है तो वह उसके बाद पहले तो सामान्य रूप से होगा बाद में एक रूप में आएगा करना ही है ऐसा मानता है वही अंतकरण उस काल में उसको तो बुद्धि बोलते तो फिर कार्य में प्रत हो ये सत्र तत्व तो होते हैं सूक्ष्म शरीर पांच पांच, प्राण तो मानिए शरीर की रक्षा के लिए नीचे ऊपर अपना काम कर रहे हैं इनसे कोई जानकारी नहीं होती प्राण बोझ उठाने का काम करता है प्राण जब कोई उठाना हो ना वो कोई तो सौ इंद्रिया आदि का ये उठा नहीं पाती है ये तो लेन देन करने का काम वो प्राण करता है उठाना है कुछ है तो श्वास प्रश्वास आदि से इस शरीर की रक्षा में पांच प्राण रुच है पांच है जब नाभि से ऊपर को आता है उस काल में देखिए एक ही है तो प्राण बोलते हैं उस काल श्वास और ऊपर से जब नाभि की तरफ वापस होता है तो अपान बोलते हैं उसको व्यक्ति एक ही है वो नाम अलग हो जाता है और कोई बलवत् कर्म करता है कोई वजन आदि उठाता है तो क्या करते हैं हम प्राण अपान दोनों को रोकते हैं और तो संधि, जिसको बोलते हैं ध्यान कोई पत्थर आदि उठाना हो कोई वजन उठाना हो उस काल में हम न तो स्वास्थ्य बाहर करते हैं न भीतर करते हैं। रोकते हैं स्वास्थ्य को रोकते हैं को बयान बोलते और समान वायु क्या करें हमारे जो हम जो खाते पीते हैं हम जो अनाज डालते हैं पेट में तो पेट में जाने के बाद दोबारा पकता है वो जैसे हम सफेद चावल खाते हैं तो दूसरे दिन दूसरे दिन पीला पीला होके आ जाता है तो पेट में वो चावल फिर पकेगा जो भी हम खाएंगे कच्चा पक्का जो भी डालते हैं पेट में जाकर दोबारा वहां पकता है वहां पर दैशान की अग्नि है जाठराग्नि बोलते हैं जठर मान पेट संस्कृत में जठर कहते तेट। तो तेट थे तो पेट संबंधी अग्नि को जाठराग्नि बोला ये अग्नि है वो अग्नि पकाएगा पकाने के बाद में क्या होता है तो वो जो हमने खाया पिया पदार्थ है चाहे जल है चाहे तरल है या खाद्य पदार्थ है वो वहां पर फिर गरम होगा, गरम होने के बाद में उसके बाष्प कर्ण निकलेंगे बाष्प का ये पेट के थैले में नहीं है, तो उसे बाष्प आएगा छोटे छोटे कण बन करके वो अन्न का सार ऊपर उठेगा उठने के बाद में वो भूल जो अन्न खाया था वो तो बाहर हो जाता है दूसरे दिन उसका सार वहां निकल गया है बाष्प कण कर वो बाष्प कण को समान वायु नागी प्रदेश में है वो नाभि केंद्र में पहुंचाने का काम करेगा तो जितने भी पेट में बास बाष्पकड़ उठे हुए होते हैं हमारे खाए और पिए अन्न और जल का उसको समान वायु वहां पहुंचाएगा नाभी में नाभि हमारा पूरे नसों का केंद्र होता है यहीं से नशे फैली हुई नीचे ऊपर पूरे शरीर में तो वो नाभि में पहुंचा देगा उसके बाद जो ज्ञान वायु है वो पूरे शरीर में उसको धक्का दे दे करके चलाएगा जो ब्लड ब्लड प्रेशर का काम ध्यान वायु करता है माना गति वो धक्का देगा तो वही मुश्किल द्वारा वो जो हमारा जो खाया हुआ अन्न का जो सार बाष्प रूप में आया हुआ था बाकी मूल भाग तो बाहर हो जाता है मल से अथवा निग से पानी भी थूल भाग बाहर चला जाता है हम जो पानी पीते हैं उसका सार पेट में बाष्प तो बन के निकला बाकी सब बाहर मूत्र बन के जाएगा और जो खाया हुआ अन्न भी बाहर चला जब मल बन के बाहर निकल जाएगा सार निकल गया होगा अन्न का पौष्टिक तत्व ज्यादा खाए तो शरीर जल्दी स्थूल हो जाता है वो तो सार निकला हुआ होता है में। वो बाष्प निकला हुआ को समान वायु नाभि में पहुंचाने का काम करता है माने पित्त की थैली हमारे पास पित्त की थैली पित्त के थैली के बगल में हमारा खाया हुआ अन्न जहाँ बैठा हुआ होता है तो वो पित्त के थैली में अग्नि है सूर्य से संबंधित होता है ये पित्त का थैली तो वो गर्माइ पित्त के जो गर्माइश है ना उस गर्माइश से अन्न पकता है पेट में जिसके पित्त निकाल दो पचेगा तो पित्त के थैली में अग्नि है जो भगवान ने अहम भूतवा करके कहा मैं पेट में रहता हूँ वो पित्त थैली में आश्रित वो तो पित्त थैली पेट के बिल्कुल बगल में है वही है तो उसके गरमाइश से पका और वो ऊपर उठा बाद ऊपर नाभि भाग होता है छाया हुआ अन्ना नाभि के नीचे भाग होता है तो नाभि में वो समान वायु पहुंचाएगा ये तो दरवाजा है पूरे शरीर के नसों का केंद्र है तो वहां पहले बड़ी नसें होंगे फिर छोटी छोटी नसें निकले होंगे फिर जैसे पेड़ के शाखा पर शाखा वैसे नशों हमारे पूरे छाया हुआ है शरीर में तो नशों में जब प्रवेश करेगा तो ज्ञानवायु उसको धक्का देकर के पूरे शरीर में घुमाएगा उस बाष्प कण को घुमाते घुमाते पहले तो पानी रूप में होता है वो सफेद शन करके फिल्टर बना हुआ है बात करें धीरे धीरे धीरे धीरे चलते चलते में लाल कण होने लगता है वही जब लाल कण होने का तो खून होने लगता है तो क्योंकि हमारे खाया हुआ अन्न और पिया हुआ जल का सात परिणाम होगा ये शरीर में सात परिणाम होता है पहला परिणाम वो बात का है रस बोलते हैं हमारे संस्कृत में उसको रस कहते हैं रसाद रूप से परिणत हो वो जो घूमने लगेगा शरीर में हमारे नसों के माध्यम से जो ब्लड प्रेशर यही है वो ब्यावायु धक्का देखिए वायु घूम रहा है और साथ में उनको घुमा रहा है वो घूमते घूमते में लाल शुरू हो जाएगा पहले सफेद था क्योंकि खून दो प्रकार के देखते हैं सफेद कणी और रक्त करेगा दो प्रकार के चुनौते पहला सफेद में होते हैं बाद में लाल होने लगते हैं, घंटे घंटे। क्यों वो खाली पानी तो नहीं है खाया हुआ हमारा पदार्थ का सार है कुछ अन्न अंश है वहां कुछ कुछ सूक्ष्म रूप में है वो फूल वाग तो बाहर चला जाता है चट्टी के हिसाब वो जो रक्त करेगा जब बनते हैं उसको रक्त बोलते हैं पहला परिणाम हो गया रश खाया हुआ अन्ना पिया हुआ पानी का रस बना सार बना बास्क बनता है और दूसरा परिणाम होता है रक्त हमारे शरीर उसी ये बनते बनते आगे रक्त के रूप में परिणत हो जाता है रक्त बना पहले पतला होता है फिर धीरे धीरे धीरे रक्त गाढ़ा होने लग जाएगा वहां प्रा चलती है गाढ़ा होने के बाद जमने लगता है तो मांस बन जाता है मांस की बुद्धि मांस बने का रस वो मांस बनने के बाद में पहले तो लाल होते होते होते मांस में फिर अंत में सफेद पना आने लग जाता मांस जिसको चर्बी कहते हैं नेपाल जो चर्वी। चर्वी। में जो गोस चर्बी चर्बी रूप में परिणत होगा तो तीन चार परिणाम हो गया खाया हुआ अन्न का पहला परिणाम रस दूसरा परिणाम रक्त तीसरा होगा मांस चौथा होगा मेघ बोलते हैं चर्बी चार अब चर्बी जब बनेगा चर्बी बनने के बाद अब वो सफेद होता है कड़क हो जाता है और कड़क बनकर के हड्डी रूप में परिगत हो जाता है अस्थि रूप में परिगत हो जाता है अस्थि पांचों में परिणाम है खाया हुआ अन्न का या अन्न से ही ऐसा ऐसा बनते बनते वृद्धि होनी है अब अस्थि बनने के बाद में फिर आगे अड्डी के भीतर में एक कठोर मांस जैसा होता है जिसको मज्जा बोलते हैं जो गोल हड्डी के भीतर होता है मांग मज्जा कहते हैं वो अस्थि का भी शार है वो परिणाम है और जो मज्जा तक बनने के बाद छह परिणाम हो गया सप्तम परिणाम में पुरुष शरीर और स्त्री शरीर में कुछ भेद हो, हो जाता है पुरुष शरीर में वीर्य हो जाता है हमारा खाया हुआ अन्न का गरुड़ पुराने आता है चालीस दिन में वीर बनता है आज अन्ना खाएगा तो परिणाम होते होते होते चालीसवें दिन में जाकर के धीर्य रूप में परिणत होता है चालीस दिन लगता है आज ही खाए आज ही ये सब नहीं पाएगा प्रक्रिया चल रही है हम प्रतिदिन खा रहे हैं चल है तो ये अंतिम परिणाम पुरुष शरीर में धीरे होना और स्त्री शरीर में रज होना जो माशन करना भी इस तरह से वृद्धि होती है यहां सारे बताए जाएगा तो यहां यही जानना है कि ये विश्वास करके पहले चलना है कि नित्य वस्तु आत्मा है और अनित्य वस्तु आत्मा से इतर जितने हैं सूंदीय अनित्य प्राण अनित्य मन बुद्धि अनित्य शरीर अनित्य बाह्य विषय अनित्य यही तो होते हैं विषय तो नित्य और अनित्य का वस्तु का विवेक एक साधन है मान ये मुमुक्षों का पहला साधन ये चार सावन से युक्त होना चाहिए मुमुक्ष वेदांत में प्रवेश तब होगा वेदांत की बातों को तब समझेगा वेदांत तो की बात है उत्तम शरीर की बात तब समझेगा जितना ज्ञान पहले होना चाहिए परोक्ष रूप में इतना ज्ञान होगी आत्मा एक नृत्य आत्मा में अपना स्वरूप होता है आत्मा कोई अपने से धुम पदार्थ होता नित्य और अनित्य वस्तु जो इंद्रिया है मन है बुद्धि है प्राण है यह विषय हैं, उनको अनित्य के रूप में जानना ये नित्यादित प्रस्तुति एक साधन हुआ दूसरा साधन होता है इहा इहामूत्र फलभोग विराग ये दूसरा साधन है यह माने यहाँ इस लोक में और अमूत्र माने परलोक इहा अमूत्र देखो कुछ लोग इसी लोक के भोग विलास में लगे हुए थे आपा आदि में होते हैं यह इस कार्लोक में अमुत्र माने परलोक में दो ही तो लोक आए जहां हम होते हैं कि सात लोग अमुकलोक सब कल्पना में होते हैं कि तो दो मुख्य लोग दो ही होते हैं जहां हम अभी हैं इस लोक हो गए हमारे लिए इस लोक माने लोक का अर्थ शरीर ही होता है मुख्य रूप से और अगले बार जहां पहुंचेंगे वो परलोक यहां से परलोक हो गया दो ही जहां अभी हम हैं श्लोक हमारे लिए श्लोक है और यहां से जहां पहुंचेंगे वो हमारा परलोक होगा दो ही लोग होते हैं तो श्लोक और परलोक में अर्थफल भोग विराग कहते इस श्लोक का जो विषय और परलोक में जो विषय है इस श्लोक में जो हम भोगेंगे भोगने तो ये पांच विषयों का हम सेवन करते हैं आक्ष से, स्रोत्र से से, से और श्रोत्र से और घ्राण से और ये क्षे तो रसना से ये पांच ही का विषय का विषयों का, का भोग करते हैं हम चाहे श्लोक का फल हो विषय जन्य फल हो या परलोक संबंधी फल स्वर्ग आदि फल हो फल भोग विचार उनके फलभोग विराग विरक्ति हो माने इस श्लोक से भी वैराग्य हो परलोक से भी वैराग्य हो ये दूसरा साधन है वैराग्य ये बोलते हैं जब तक तब लोगों की हम आशा रखते हैं मन में तब तक हम आत्मा की तरफ नहीं जा पाते क्यों हमको जैसे स्वर्ग सुख पुराणों में सुना है स्वर्ग में ऐसा होता है ऐसा होता है ये होता है सुना है लोभ आ जाता है तो उसके साधन में हम लग जाएंगे स्वर्ग के साधन यज्ञ आदि यज्ञ आदि करेंगे तो स्वर्ग, स्वर्ग मिलेगा सुख मिलेगा तो बुद्धि हो जाएगी चाहे कि श्लोक के सुख है उस सुख की ख्याल आएगा तो हम उसके सुख के साधन जो होगा उसमें अपनाने के लिए लग जाएंगे गाड़ी घोड़े मोटर जो भी है मकान दुकान आदि सुख के साधन है इसी में लग जाएंगे आत्मज्ञान के प्रति नहीं लग जाएंगे तो इस्लोक का जो विषय और परलोक के विषय में वैराग्य हो तो उसको कहते हैं इहापुत्र फलभोग विरागह ये दूसरा साधन है मुख्यों का दूसरा साधन है एक साधन तो हो गया नित्या नित्य वक्त विवेक और दूसरा साधन है श्लोक के और परलोक के जो फल जितने भी हैं सुख मिलना है उसके साधन सुख में भी बहिराग्य उसके साधन में भी बहिराग्य विराग दूसरा साधन तीसरा साधन है जीवन में क्या होना चाहिए मुख्यों के जीवन में समाधि छह संपत्तियां होनी चाहिए संपत्ति क्या है सामा सम दम उपरदी प्रक्षा श्रद्धा समाधान करके ये देख करके आगे दिन आएंगे छह अपने जीवन में होने चाहिए गुण हैं जिसके कारण हम अपने आप आत, आत्मा के तरफ जा पाएंगे और दुर्गुण होते हैं छे उसको हटाना चाहिए काम क्रोध लोग मत मद कर ये दुर्गुण होते हैं उनको त्यागने का प्रयास होना चाहिए जीवन में यदि है त्यागने का प्रकाश त्यागना और इनको ग्रहण करना चाहिए समाधि सड़क संपत्ति ही समाधि जो छह सम्पत्ति है सम तम उपर अति समाधि संपत्तियां संपत्ति हैं सागर के जीवन में इन चीजों को होना चाहिए जो तो मिल करके चार हो गए नित्यानित्य वस्तु तीन हो गए नित्यानित्य नित्या, नित्या, वस्तु का ज्ञान एक और श्लोक और परलोक के जो फलों में वैराग्य दूसरा और समाधि सर्क संपत्ति तीसरा और मुमुख शुक्त होते मुक्त होने की इच्छा हमारे मन में जागृत होने चाहिए अब मुक्त हो जाना हमको संसार से मुक्त माने छुटकारा पाना इसको मुक्ति दे संसार से छुटकारा हो माने शरीर आदि आगे न हमारा न हो शरीर होने पर तो दुख मिलेगा शरीर भोगते भोग भुख, लेते लेते दुख भोगते रहे इसलिए कुछ घृणा आ जाए इनसे घृणा मैं जहर भी नहीं खिलाना है यही रहते रहते काम करना अपना विचार करना है तो ये मुमुक्षा आनी चाहिए जीवन में त्याग मैंने संसार से त्याग की मुक्त होने की इच्छा को मुमुक्षा बोलते हैं एक साधन ये चार को कहते हैं साधन चतुष्ठ बोलते हैं नृत्या विवेक वैराग्य समाज संपत्ति और मुमुक्ष साधक के जीवन में चार चीजें हैं, तब फिर आप वेदांत में प्रवेश कर पाएंगे और वहां के जो विशेष विचार से आत्मा का अपरोक्ष कर पाएंगे अभी परोक्ष रूप से तो पहले आत्मा का ज्ञान रहना चाहिए तो ये चार साधन जिसके जीवन में होगा तो व्यक्ति वेदांत के अधिकारी होता है मुख्य अधिकारी होता है अब प्रश्न उठता है कि चार साधन बताया नित्या नित्य वस्तु विवेक एक बिहामूत्र फल भोग विराग दो समाधि सड़क संपत्ति तीन मुमुक्षता चार बताया कि ये जो नित्य विवेक वस्तु क्या चीज है मन में जिज्ञासा उठती है सुना नित्या नित्य वस्तु विवेक एक साधन है तो नित्या नित्य वस्तु विवेक का कहा ये प्रश्न आ गया नित्या वस्तु विवेक क्या चीज है किसको कहते हैं नित्या नित्य वस्तु विवेक प्रश्न आया आप प्रश्न करेंगे उत्तर दूंगे बड़े सरल ढंग से है सत्वबोध आत्मबोध बहुत सरल है शंकराचार्य जी ने बहुत सरल ढंग से समझाने के विचार किया तो नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है ये प्रश्न आया उत्तर देते हैं ये है नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक इस तरह से समझना क्या समझना नित्य वस्तु एकम ब्रह्म ये समझना नित्य वस्तु एक ब्रह्म है ब्रह्मा माने व्यापक जो तत्व है जिसका अभाव कहीं भी ना हो उसको ब्रह्म कहते हैं व्यापक व्यापक को ब्रह्म बोलते हैं हमारा स्वरूप व्यापक होता है तो वो ब्रह्म नित्य वस्तु एकम ब्रह्म नित्य वस्तु एक ही है वो ब्रह्म ही है और तद व्यतिरिक्तम सर्व मानित्य व्यतिरिक्त माना अलग उससे पृखट उस ब्रह्म से पृथक जितने भी वस्तु हैं अनित व्यतिरिक्त शब्द कहता है पृथक नित्य वस्तु एक ब्रह्म होता है और उस तब व्यतिरिक्त माने ब्रह्म व्यतिरिक्त ब्रह्म से व्यतिरिक्त माने पृथक जो वस्तु है सब के सब है ये मन में विश्वास करके बैठो। इसी को कहते हैं नित्यानित्य वस्तु नित्य वस्तु एक ब्रह्म है हमारा स्वरूप ही आत्मा है बाद सब अनित है ऐसा मन में एक विश्वास बनाए इसी का नाम होता है नित्यानित्य वस्तु दिवे कह कहा, अयम एवं नित्यानित्य वस्तु दिवे यही है नित्यानित्य वस्तु दिव्य इससे अतिरिक्त ना यही चीज है नित्य वस्तु ब्रह्म है आत्मा है वो एक नित्य है बाकी सब अनित्य है चाहे शरीर हो इंद्रिया हो मन हो प्राण हो बुद्धि हो चाहे बाह्य विषय हो यही तो होते हैं सब अनित्य ऐसा ऐसा एक दृढ़ करके बैठने का नाम नित्या नित्य वस्तु में एक होता है एक साधन के बारे में बताया दूसरा वैराग्य विराग राग माने आसक्ति ये मुझे मिल जाए उसको राग बोलते हैं। और उसके विरुद्ध को विराग बोला विरुद्ध राग विराग आसक्ति है किसी भी विषय चाहे परलोक संबंधी विषय चाहे श्लोक संबंधी विषय किसी में भी आसक्ति का अभाव ये है यह नहीं कि खाना पीना छोड़े सब कुछ तो व्यवहार दें प्रारब्ध के अधीन जैसा होगा करता रहे मन में यही रहेगी कि, कि इस श्लोक में ये वस्तु मिल जाए ऐसी आसक्ति न हो परलोक संबंधी वस्तु के लिए आसक्ति पैसा उसको कहते हैं विराट कहा कहाग का ये प्रश्न आया दैराग्य क्या चीज है प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं स्वर्ग इच्छा भोगेशन करोक और परलोक स्वर्ग श्लोक का भोग और स्वर्ग भोग परलोक का भोग में इच्छा का अभाव हो जाना रही तो जाना मन में ऐसा न हो कि ये मिल जाए वो मिल जाए श्लोक संबंधी भी इच्छा नहीं लोक संबंधित शाह इसी का नाम होता है बैराग्य विराग ये, ये स्वर्ग भोगेशु यहां और स्वर्ग के जो भोग हैं, भोग माने सुख उसमें इच्छा रहित इच्छा रहित हो जाए उसको कहते हैं वो तो क्या भोग वैराग्य अब प्रश्न उठता है तीसरा साधन बताया क्या समाधि सड़क संपत्ति ही तो तीसरा साधन को उदाहरण बोलते हैं समाधि साधन संपत्ति का समाधि संपत्ति शब्द सबलिंग इसलिए का करके बोला समाधि साधन संपत्ति क्या चीज है तो बताते हैं देखो समाधि साधन संपत्ति ये है छे है ये जिसके होने पर हमारी साधना ठीक हो पाए और जिसके अभाव होने पर हमारी साधना नहीं हो पाए क्या है वो छे एक का नाम दूसरे का नाम दम तीसरे का नाम उपरमा चौथा स्थितिक्षा पांचवा श्रद्धा अथ था समझे क्या लिखा विरागह का यहाँ दिया मतलब मूत्र फलोगे विराग का उसका आगे क्या इस श्लोक में यह माने इस श्लोक में हम जहां बैठे हैं अभी इस श्लोक में तो ये जो जितने भी विषय है सब में इच्छा रहित हो जाना और अमूत्र माना स्वर्ग में स्वर्ग की जो इच्छा सता रही है उससे भी विरक्त हो हाँ माने सड़क माने जैसे कोई ला करके हमें माला ला के पैमारे इच्छा हो गया सड़क माने होता है माला यहाँ इस लोग का भोग ऊपर बैठे हों गद्दी पर हो घोड़े पर हो हाथी पर हों लोग ला करके हमारे यहाँ हार डाल दे हमारी मांग होती इच्छा होती है सड़क माने होता है माला और कोई ला करके हमारे ललाक में चंदन लेप दे सरक माने माला चंदन माने चंदन कोई तो आगे हमारी पूजा करे ऐसी मांग होती है चंद बनिता माने स्त्री आ स्त्री को बनिता बोलते हैं तो इनकी जो इच्छा होती है इसका अवाब होने का नाम बहरा ना माने ना बड़ी बड़ी इच्छाएं हमारे मन में होती है ऐसा लोग आए हमारे लिए ऐसा कर दें ऐसा कर रहे मांग होती है भी उसका नाम ना इच्छा है उसका अवाब होता है जिसको कहा इस लोग के भोग से विरक्त हैं और परलोक का भोग भी है हम स्वर्ग में पहुंच जाएं हमारी इच्छा है भीतर स्वर्ग पहुंचे हैं अवसर आए हमारे सामने चमत् दुलाए देवता लोग मिलने आए हमें उसे गड्ढे में बैठा दे अमृत पान हो जाए ऐरावत हादसे में बैठना हो बैठे हैं भीतर इच्छा है उसी को कहा परलोक की जो भोग इसमें जो इच्छा हो रही है उसका अभाव है इसका नाम है दहरादून इस्लोक के परलोक के भोग को दहराद और राहित क्या है? में रहित अभाव इनका इच्छा का अभाव होना इच्छा राहित नहीं राहित सब मिला अभाव माने इस इसलोक में कोई हमें सम्मान दे ऐसा कर दे तैसा कर दे ऐसा बनाए ये इच्छा न हो परलोक में भी ऐसा हो हम इंद्र बने ब्रह्मा बने कुबेर बने ऐसी इच्छा भी ना हो ऐसा इच्छा का अभाव होने का नाम वैराज्य है आगे कहा समाधि साधन संपत्ति का तो समाधि साधन संपत्ति कहा एक साधन बताया ये क्या चीज है यानी ये गुण है गुण होते हैं कुछ दुर्गुण है काम क्रोध लोभ मोह मोद मे दुर्गुण होते हैं उसको त्यागने का प्रयास और इनको अपनाने का प्रयास करना होगा साधन संपत्ति तो क्या होता है तो कहते हैं पहले गिनाते हैं बाद में एक एक का अर्थ कर सामो तमह सम और दम और उपरम और तितिक्षा और श्रद्धा और समाधान अच्छे होते हैं सब समाधि सरस्वती का नाम दिया एक का नाम समा है संपत्ति है ये जिसके होने पर हमारी मार्ग प्रशस्त हो होगा दम दूसरा तीसरा उपरम चौथा तो तितिक्षा पांचवा श्रद्धा सड़ा समाधान तो गुण है ये जीवन में होना चाहिए जिसके होने पर हमारा कार्य सफल होगा क्या है ये तो एक एक करके आप बताते हैं समह कहा ये जो समाधि छह संपत्ति में पहली संपत्ति सम संप को बताया सम क्या चीज है प्रश्न उठाया तो कहते हैं मनो निग्रह सम मन को नियंत्रण में रखना हमेशा इसका नाम सम होता है मन के अधीन होकर के हम न चलें, हमारे अधीन मन हो उसको सम कहते हैं। मन के अधीन होने क्या होता है जैसे अभी हमें कोई विशेष देखने की इच्छा होती है, जैसे तिहरी में बांध है सुना देखने की इच्छा हो गई इच्छा पैदा मन में हो गई होने के बाद में अब देखना है तो वो चक्षु में के साथ संपर्क होगा मन का बांध देखना है तिहरी मन का संबंध होगा चक्षु चक्षु में संबंध होने के बाद में इतने प्रबल हो जाएगा शरीर को घटित करके ले जाएगा खींच के शरीर चल पड़ेगा तब मन खींचेगा शरीर को चक्षु के माध्यम से मन के शरीर को खींच के ले जाएगा तेरी पहुँचा ऐसा अथवा सुना है कोई सर्कस आया है बाजार में या जादूगर आया है ऐसा सुनने में आया तो मन में होगी हमें भी वो देखना चाहिए मन में जागरूक हो गया होता है तो आंख में आगे बैठेगा मन आंख के सहारे से हमें देखना है तो आंख के माध्यम से शरीर को गजीड के ले जाएगा कौन सा तो वो मन के अधीन है वो व्यक्ति वहां व्यक्ति तो होता मन मनगा मन के अधीन हो गया मन ने कहा तो किंतु मन को निग्रह करना मन के अधीन जीवन न हो अपने अधीन मन हो उसको कहा समझा कहा था मनो निग्रह मन हमारा नियंत्रण में हो काबू में मन के में हम न जाए मन को हम जब जाए अरे बैठना जब करना मन जब करने लग जाए हम कहें तब उसके कहने से चलने लगेंगे वो मन अनियंत्रित होगा और हमारे अधीन मन हो उसको कहते हैं समान इसको अभ्यास कराना पड़ेगा अपना काम करना पड़ता है धीरे धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन काबू में होगा एक दिन में नहीं होगा समय लगेगा ये होता है श्रम मनोनिग्रह मन को नियंत्रण करना दूसरे नंबर है क्या है दमह दमह माने क्या होता है दमह कह प्रश्न दम क्या है महाराज कहते हैं चक्षुरादि इंद्रिय निग्रह जो तो बाहर के इंद्रियों का निग्रह करना वो अपने अधीन करना हम देखना चाहें तो देखें, ना देखना चाहें ना देखें आप में सुनना चाहे सुने न सुनना चाहे न सुने काम का नियंत्रण कोई से चखना चाहे चखें चखना न चाहे न चखें एक जुवा का नियंत्रण और सुखना चाहे, सुने न चाहे न सुने ठा का नियंत्रण सुना चाहे चुने तो नहीं ये है सुख का नियंत्रण और कर्म इंद्रियों का नियंत्रण भी है या हम जब सोच करके चले तब हमारी इंद्रियां काम करें इन हम तब होते हैं हमारे इंद्रिय निगृत कभी कभी क्या होता है किसी को हम कुछ बोल देते बाद में फिर क्षमा मांगते हैं इसका मतलब बाणी हमारे नियंत्रण नहीं है पहले बोल दिया कुछ कठोर शब्द बाद में फिर मैंने गलत बोला लगा बाद में तब फिर क्षमा मांगने जाते हैं तो पहले सोच करके बोलता तो क्षमा मांगने की जरूरत न पड़ जो जिसके बाणी अपने नियंत्रण होगी वो व्यक्ति को किसी से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती जो तो सोच करके बोलता अपने अधीन करके बोलता है वैसे सुनने दे दी देखने दे दी, सब सबने ऐसे बोलता है तो बाहर के जो इंद्रिया हैं आपके चबचिराधी इंद्रियां दस आयेंगे पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म तो इंद्रियां, इनको नियंत्रण करो, अपने अधीन करके काम इनसे काम लेना इसको कहते हैं दम समाका था मन निग्रह करना और दम माने बाहर के इंद्रिया निग्रह करना दस आएंगे बाहर के इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया उपरम कहा ये होता है उपराम बोलते हैं आगे उपर अतीत बोलते हैं उपराम तीसरा तीसरी संपत्ति है छह में से वो क्या है कद धर्मानुष्ठान एवं अपने धर्म का अनुष्ठान करने का नाम उपराम है जैसे चार आश्रम चार भर रहे उनके लिए अलग अलग अनुष्ठान है करना सबको करना पड़ता है जैसे ब्रह्मचारी है उसका मुख्य काम होता है पढ़ना तो जैसे गृहस्थ है उसका मुख्य काम होता है यज्ञादि करना बाण पृष्ठ का मुख्य काम होता है जंगल में रहने का कंद मूल खाने का तपस्या करने का बान पृष्ठ और सन्यासी का काम मुख्य काम होता है अपरिग्रह सभी प्राणियों में दया अहिंसा ये सन्यासी का होता है तो अपने स्वधर्म माना अपना धर्म स्वच्छ तो धर्म स्वधर्म अपना जो धर्म होगा उसका अनुष्ठान करें। इसका नाम है उपराम उपराम शब्द का। हो तीन हो गए चौथा तितिक्षा कहा तितिक्षा क्या चीज है अरे देखो ये तो ठंडी के बाद में गर्मी आनी है गर्मी के बाद में पुनः ठंडी आनी है भूख के बाद प्यास होना है सुख के बाद दुख होना है दुःख के बाद सुख होना है अवैसे है कोई अभी रो रहा है तो हमेशा रोता ही नहीं रहेगा कुछ काल के बाद हंसने लग जाता है सुख भी आ जाता है उसके जीवन में अभी जो हंस रहा है सुख है कुछ काल के बाद रोना भी होता है जैसे दिन और रात एक के बाद एक एक के बाद एक आते हैं वैसे तो शीतो शांति जैसे आए उसका सहन कर तिलमिलाना ना, ना कि जय जैसा हो गया जो अवश्यम भाभी है तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होना वहां और ठंडी आनी है तो आनी दे चाहे कितने भी रो कुछ सहन करना जैसे भी सामने आ गया है, सहन करने की शक्ति आगे गर्मी भी आएगी उसे भी तीन तिल मिलाने एक प्रतीक्षा ये है शीतोष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्व शीत उष्णता सहिष्णुता हाँ सुख दुख आदि का सहिष्णुता माने प्रकृति के अधीन होकर के जो वस्तु आया हुआ है उसमें रोने धोने से काम नहीं करेगा उसको करना ही पड़ेगा ये जो अब शीतलहर आने वाला है आप रोकना चाहो नहीं रोक पाओगे को तो कुछ भी नहीं कर पाओगे होना ही है वो इसमें सहन करो ऐसे आगे गर्मी आएगी आप रोक नहीं सकते रोकना चाहें तब भी रुकने वाली नहीं है वो प्रकृति का धर्म है तो इसमें सहन करने की शक्ति जिसको कहते हैं तितिक्षा तितिक्षा नाम यही है और श्रद्धा की दृष्टि कहते हैं श्रद्धा कैसी करें वैसे श्रद्धा तो सभी की श्रद्धा होती है गीता में एक जगह लिखा, लिखा है श्रद्धाजन पुरुषा ऐसा लिखा है सत्र में अत्याग ये व्यक्ति जो है ना श्रद्धालु है हर व्यक्ति श्रद्धालु है किसी को शराब की बच्चे में श्रद्धा है उसकी लगा ना है किसी के मंदिर में है किसी के पुस्तक में है किसी के सिनेमा में है पिक्चर में है कोई भी अश्रद्धालु नहीं सभी में श्रद्धा है यहाँ श्रद्धा कैसी लेनी पूछते हैं श्रद्धा के दृषि श्रद्धा कैसी तो कहते हैं गुरु वेदांत वाक्या दिशु विश्वास श्रद्धा गुरु के वचनों में श्रद्धा वेदांत वाक्यों में श्रद्धा वेदांत तो जो बोल रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहा है ऐसे एक निष्ठा बननी गुरु जो बोले उसमें एक निष्ठा बनी वो विश्वास श्रद्धा का नाम एक विश्वास तो शराब के भती के विश्वास को श्रद्धा नहीं बोलते गुरुवाक्य वेदांत वाक्य आदि में श्रद्धा माने विश्वास को श्रद्धा कहा अब समाधान एक आया छठा गुण है समाधान माने छे मिल करके एक साधन है समाधि सर्व संपत्ति का समाधान क्या है कहते हैं चित्त की एकाग्रता नहीं कि अभी ये करो सोचता है थोड़ी देर को दूसरे करो सोचता है तीसरे बार फिर अमुख करो उसके जीवन में कुछ नहीं होता एक लक्ष्य होना चाहिए मन में मुझे इसी लाइन में चलना है ऐसा ही करना है मन की जो एकाग्रता उस विषय में उसको कहते हैं समाधान ये समाधान सब्रदा था मन की एकाग्रता माने अब हम साधक जीवन में आए हैं तो हमको साधक जीवन में ही रहना है दृढ़ निश्चय होकर रहना और उसमें भी हम जिस पंथ में पड़े होंगे पंथ है कुछ अलग अलग ढंग से साधना करते हैं तो उसी में हमारी एक निष्ठा ये एकाग्र हो जाना ना अब हमको तो इसी में चलना है यही करना परेशानियां तो किसी पे भी आनी आनी है जिंदगी एक स्वभाव है परेशानी आती रहेगी किंतु उसके परेशानी को न सोचते अब हमें यही लक्ष्य में चलना है ऐसे चलिए ऐसा एक विश्वास दृढ़ता आ जानी चित्त की एकाग्रता को समाधान ये मिल करके हो गए छ को एक साधन बता रहे पहला साधन विवेक दूसरा साधन वैराग्य तीसरा समाधि ने कहा चौथा साधन होता है मुमुक्षा मुमुक्षता मुक्त होने की इच्छा संसार से परेशान अब दोबारा शरीर न मिले ऐसी इच्छा को मुमुक्षा बोलते मुमुक्ष पंक्ति में प्रश्न उठता है चौथा तो सावन जो मोक्ष है क्या है बता मोक्षों में भूयात इच्छा मेरा मोक्ष हो जाए आगे शरीर न मिले संसार को देखना न पड़े आगे ऐसी जो तो तीव्र इच्छा मन में जागृत होना इसका नाम मोक्ष है इसी को तो मुमुखा देख मोक्षों में भूयाद इति इच्छा मुमुखा है मेरा मोक्ष हो जाए आगे शरीर न हो तो ये यही इच्छा विशेष का नाम मुख्य है ये तब तत्साधन चतुष्ठा ये चार साधन होते हैं साधक के जीवन में चार चीजें होनी चाहिए विवेक वैराग्य समाज सड़क संपत्ति और मनुष्य ये चार होता है तथ तत्व विवेक से अधिकार बहुत जब इतना है तब तत्व विवेक का अधिकारी होगा व्यक्ति तब फिर आत्मज्ञान के लिए अधिकारी होगा मुख्य तो अधिकारी बनेगा ये चार साधन जिसके पास होगा तथा हमारे चार साधन के पश्चात तत्व विवेक से अधिकारी तत्व विवेक का अधिकारी हो जाता जया, है तत्व तो विवेक का आत्मज्ञान के अधिकारी कब हो पाता है प्रश्न उठा के तत्व विवेक अच्छा तत्व विवेक क्या चीज है आत्मा सत्य तद अन्य सर्व निश्चा यही तत्व विवेक है यही दृढ़ता आ जाए आत्मा ही एक सत्य है आत्मा मैंने हमारा स्वरूप यही सत्य है और तद अन्य दें आत्मा से भिन्न अन्य जितने भी हैं सर्व मिथ्या सबके सब झूठे सब हैं ऐसी विश्वास होने ताराम तब तो कुछ देखाए कहा